बिहारी लाल की जय चालू भैया स्विच कर दे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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रीराहारमण हरि गोविंद जय जय भूलवृंडावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओ जयत पराशर सूनु हु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास यमलगल्तम वाग्ममृत जगत्वती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम बराकूपोपी तस् हरे पदकमलम वंदे श्री, तो पद श्री चैतन्यदेवस्थ वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथान्वित तम, तम सजीव साद्वैतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पदा सह गण ली विशाखान्वतां आजान लंबित भुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायक्ष विश्वभरौ द्विजरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत्कुण चेतो दर्पण आर्जनम भव महादावाग्नवापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधू जीवनम आनंदंबुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णास्वादनम सर्वात्म स्नपन परम विजयते श्रीकृष्ण संकर्तनम नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यासंतर हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दया द्रा नारायण बांछाकुभ्युभ्य पावेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो जगन्मंगल संकीर्तन की जय श्री राधा गिरीदिहारी जू की जय श्री भागवत निवास आश्रम की जय श्रीनताय गौर हरिभो परम मंगल श्री चैतन चरतामृत श्रीमंद महाप्रभु एक दिन श्री हरदास ठाकुर उनसे मिलने के लिए गए और वहीं बैठ गए हैं और श्री महाप्रभु हरदास ठाकुर से नाम की महिमा को श्रवण करना चाह रहे हैं प्रश्न कर रहे हैं और हरदास ठाकुर उत्तर दे रहे हैं ये महाप्रभु की बड़ी चमत्कार है के हैं सर्वज्ञ परन्तु हर जगह प्रश्न करते हैं और प्रश्न करके जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को कहीं प्रतिपादित करवाते उनको प्रश्न करने की क्या जरूरत कौन सी चीज उनके लिए छुपी हुई है परंतु फिर भी प्रश्न करके और उत्तर पाकर के परम परम आनंदित होते हैं श्री हरिदास ठाकुर से, से प्रश्न किया महाप्रभु ने कि महाराज स्थावर जंगम इनका कल्याण कैसे होगा बोलो जंगम का तो कल्याण हो जाएगा चलो स्थावर का कल्याण कैसे होगा तो कह रहे हैं गौर हरी बोलो जो वृक्ष हैं उनका कल्याण कैसे होगा स्थावर जो हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं एक जगह ही है उनका कल्याण कैसे होगा नहीं नहीं आप जब कीर्तन करते हो उच्च स्वर में उस समय स्थावर जंगम सभी श्रवण करते हैं और जन्मों का तो संसार क्षय होता ही है स्थावर उनसे भी शब्द लगते हैं और उनसे भी प्रतिध्वनि होती है जो गूंज होती है ईगो होती है वह प्रतिध्वनि नहीं है प्रतिध्वनि नहीं में प्यार प्रतिध्वनि नहीं सही कीर्तन वे भी मानो कीर्तन करते हैं तुम्हार कृपा यही अकथ्य कथन तुम्हारी कृपा ऐसी अचिंत होकर के विराजमान है सकल जगते है उच्च संकीर्तन सुनि प्रेमावेश नाचे स्थावर जंगम संपूर्ण जगत में जब उच्च संकीर्तन होता है तो उसको देख करके प्रेम आवेश में जो जड़ है वे भी नाचने लगते हैं जो जंगम है चलने वाले हैं वे भी नाचने लगते हैं जैसे आपने झारखंड के रास्ते से जिस समय वृंदावन गमन किया था उस समय आपने वृक्षलताए उनके द्वारा भी संकीर्तन करा लिया ये बात कहीं कल्पना से नहीं कर रहे हैं इस बात को श्री बलभद्र आचार्य जो आपके साथ में गए थे उन्होंने सत्य रूप में मुझसे कहा प्रत्यक्ष उन्होंने देखा और उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भाई कान से सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूं आंखों से देखी हुई बात कह रहा हूं कि लताएं सिंह पशु सर्प हरिण ये भी सब के सब नाचने लगे थे और आपने सबसे कृष्ण संकीर्तन कला मतवाला हाथी मतवाला होकर के झूम रहा है और बलभद्र आचार्य को तो डर रहे हैं कि आया हाथी ये तो हमको उछाल करके फेंक देगा अभी कुचल डालेगा तो वित छुप गए और महाप्रभु को रास्ता नहीं दे रहा है वो हाथी महाप्रभु ने जल लेकर के हरे कृष्ण कहकर के छीटा मारे और वो भी कृष्ण कृष्ण कहकर के नाच रहा है महाप्रभु के लिए हाथी बतवाला रास्ता छोड़ दे सर्प झूमते हुए महाप्रभु के साथ में कीर्तन कर रहा है कृष्ण कृष्ण कहकर के नाच रहा है तो झारखंड के रास्ते से ये छे कैल ये छे कैले झारखंडे वृंदावन याइते जिस समय तुमने झारखंड से वृंदावन जाने का प्रयास किया उस समय बलवंत भट्टाचार्य कही अच्छे आमाते उस पूरी लीला का श्री बलवंत भट्टाचार्य ने मेरे साथ में वर्णन किया था वासुदेव जीवलाघ कैल निवेदन तबे अंगीकार कैल जीवन मुचन हे प्रभु श्री वासुदेव दत्त उनकी महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए आपने बाजने को अंगीकार किया और शिव बासदेव दत्त श्री प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं बोल प्रभु एक काम कीजिए एक वरदान मांगता हूं मैं आपसे मुझे वरदान दे लो बोल क्या बोल संसार के जितने भी जीव हैं इनको जो नरक मिलने वाला हो इनको जो कष्ट मिलने वाला हो वो सब मुझे मिल जाए मैं इनकी तरफ से नरक भोग लू और आप इन सबों को भक्ति दान कर दीजिए इतनी उदारता इसी महाप्रभु के परकर की विशेषता है कि विश्व हर के जितने भी जीव हैं उनके पापों को लेने के लिए श्री वासुदेव प्रभु से याचना कर रहे हैं कि आप एक काम करें कि समस्त जीवों के पाप का फल मुझे दे दीजिए और इन जीवों का उद्धार कर दीजिए ऐसे उदारता बिराज श्री वासुदेव जिन जीवों का उद्धार करना चाहेंगे ऐसे महाप्रभु के भक्त उनका उद्धार तो हो ही जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं ये आगे इस चरित्र का बन किया जाएगा श्री वासुदेव दत्त जो है उनके इस चरित्र का श्री वासुदेव प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु जगत निस्तारित है ही तो मार अवतार आपका अवतार जगत का निस्तार करने के लिए हुआ है भक्ति जन आगे ताते कर अंगीकार और आपने भक्ति भक्तिजनों को के सामने आपने इस बात को स्वीकार भी किया अनेक जगह अनेक बार कि मैंने जीवों का कल्याण करने के लिए अवतार धारण किया है इसलिए उच्च संकीर्तन ताते कौला प्रचार आपने उच्च संकीर्तन का प्रचार किया स्थिर चढ़ जीवर सब खंडाई संसार और उच्च स्वर का संकीर्तन करने पर जो कीर्तन करता है जो सुनता है जो दोहराता है जो दूर दूर तक गूंज सुनता है उनका और सभी सावर जंगम जीवों का उद्धार हो जाता है प्रभु ने फिर प्रश्न किया प्रभु कहे सब जीव जब मुक्त होबे तो ब्रह्मांड तबे सब शून्य होबे बोली यदि सारे जीव भी मुक्त हो जाएंगे तब तो फिर ब्रह्मांड उसमें सूखा पड़ जाएगा कोई जीव ही नहीं रहेगा सारा ब्रह्मांड ही तर जाएगा तो सारा ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा हरदास कह रहे हैं नहीं नहीं मरे ऐसा नहीं है तोमार यावत मरती स्थिति तो सावर जंगम जीव जाती कि आप जब तक मरते लोक में प्रकट रहेंगे और जीव जगत को सावर जंगम को बैकुंठ भेज दोगे अनंत जीव हैं वे जीव फिर से आते रहेंगे जीव जो है वो आपके कौस्तु मणि की किरण के समान है वे जीव किरण तो निरंतर तो निरंतर तो निकलती रहेंगे इसलिए संसार शून्य नहीं होगा संसार भी बनता रहेगा तटस्थता शक्ति एक है परंतु तटस्थता तो शक्ति की वृत्ति के रूप में अनेक जीव हैं और उन जीवों की पूर्ति ये है कि जो भजन करेगा उसका कल्याण होगा ऐसा नहीं है कि सभी जीव एक हैं, सभी जीव को तत्वतः एक मान जाएगा, तो एक की मुक्ति होने पर सबकी मुक्ति हो जानी चाहिए और एक का भी बंधन होने पर किसी का भी बंधन नहीं किसी की भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है वृत्ति में जीव अलग अलग हैं, तटस्थ शक्ति के रूप में वे एक है जैसे मनुष्य जाति के रूप में जाति एक है परंतु प्रत्येक जीव अलग अलग खाता है अलग अलग बोलता है अलग अलग चलता है ऐसे ही वृत्ति के रूप में जीव अलग अलग होकर के विराजमान सूक्ष्म जीव कारण समुद्र में जीव विराजमान है मान्य श्री कारण अंग में भगवान जे ये जीव जो हैं वे विराजमान हैं इसलिए जीव समाप्त तो होने वाले नहीं हैं जो आपके नाम संकीर्तन को सुनेंगे उनका कल्याण हो जाएगा बाद बाकी के जीव निरंतर उत्पन्न भी हो रहे हैं वृत्ति के रूप में और जीव जो हैं वे अनंत जीव हैं और उनके कर्म वासनाओं को कहीं जगा दिया गया है कर्म वासनाओं को जागने के बाद में भी जीव आते रहेंगे और उनका उद्धार होता रहेगा इसलिए ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि नाम श्रवण करने से सभी जीवों का कल्याण हो जाएगा ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए नाम से सब जीवों का कल्याण होगा पर दूसरे जीव भी पहले की तरह से ही ब्रह्मांड को आ करके भरते रहेंगे सही जीव हवे स्थावर जंगम जितने भी जीव हैं वे सब या तो स्थावर या जंगम में कहीं स्थावर और जंगम शरीरों में वे जीव प्रवेश कर रहे हैं और उनमें कर्म वासना है जीवों की वे कर्म वासना भी जग गई हैं और उन शरीरों को प्राप्त करके वे जीव चार प्रकार के जो शरीर बनाए हैं श्वेदज अंडज उद्विज और जरायुज इन देहों में प्रवेश करके वे अपने अपने कर्मों के फल को भोगते हैं अब उन जीवों में जिसने भी कृष्ण नाम सुना कहा उनका उद्धार हो जाएगा जिन्होंने कृष्ण नाम सुना नहीं है कहा नहीं है उनका उद्धार नहीं होगा इसलिए मरज आप ये विचार मत करो कि सभी जीव का उद्धार हो जाएगा तो जगत सुना सूना हो जाएगा सूना होने वाला नहीं है रघुनाथ येन सब अयोध्या लोहिया बैकुंठ गेला अन्य जीव अयोध्या भौरिया अब इसमें एक दृष्टान्त दे रहे हैं कि श्री रघुनाथ अपने सारे अयोध्या वासियों को लेकर के साके धाम को चले गए अंत में सबको लेकर के साके धाम में चले गए बल चले गए परंतु तो फिर से अयोध्या में जीव आ गए कि नहीं ऐसे ही कुछ जीवों का उद्धार हो जाएगा और नए जो जीव हैं जो कारण समुद्र में शयन करने वाले संकर्षण के शरीर के भीतर ही आश्रय लेकर के विराजमान हैं, वे जीव तुरंत की तुरंत आते हुए चले जाएंगे और पहले की तरह से ही सृष्टि रहेगी इसलिए अन्य अन्य जो जीव हैं वो आते हुए चले जाएंगे अब तरी तुम्हें पतिया छाट केहो ना ही बुझे तुम्हारे गूढ़नाट मारे आपने अवतार लेकर के आपने अवतार जो है उन अवतार को धारण कर लिया है और अवतार को धारण करके संपूर्ण जीवों का कल्याण कर किया है अब ये प्रारंभ तो कर दिया है परंतु तो आपकी इस लीला को कोई समझ नहीं पा रहा है आप जीवों का इसी प्रकार जीवों का कृतार्थ करने के लिए आप अपनी लीला को भी जगत में प्रकट कर रहे हैं पूर्व कृष्ण कौरी अवतार सकल ब्रह्मांड जीवन खंडायल संसार श्री चंद्र ने भी अवतार धारण करके अपनी लीला का विस्तार किया सारे संसार का उद्धार किया है उनके देवबंधन को दूर किया परंतु फिर भी कृष्ण के अवतार के बाद में भी सृष्टि लगातार बढ़ती गई और सृष्टि योगी तो भरती गई तो जीव अनंत हैं वे अनंत जीवों की कर्म वासनाएं भी अनंत हैं उन कर्म वासनाओं को लेकर के अनंत जीव आते हुए चले जा रहे हैं इसलिए न चैव विस्मय कार्य भगवता भगवत योगेश्वरेश्वरी कृष्ण यतेमुच्य श्री कृष्ण लीला कृष्ण नाम इनमें हमको अपनी दृष्टि से विचार करना चाहिए जगत की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहिए कि हमारा कल्याण हो ये विचार रखना चाहिए हमको जगत की क्यों चिंता करें जगत में जो होगा जगत की जगत चलाने वाला जानेगा हमको कोई जगत थोड़ी चलाना है हमको अपना उद्धार करना है ये विचार करते हुए ब्रा, होना चाहिए श्री प्रभु उनकी लीला के माधुर्य को समझने के लिए हमको श्रीमन महाप्रभु ने जो भाव दिया है उस भाव को धारण करना चाहिए राजा परीक्षित ने शुभदेव जी से प्रश्न किया कि जिन गोपियों को कृष्ण ने उनके पति मन गोपो ने घर के भीतर बंद कर दिया उन गोपियों को देह बंधन से मुक्ति की प्राप्ति कैसे हुई जिन साधन श्रद्धाओं को किया और जिनके देह प्राकृत भी थे अवतार काल में कुछ गोपियां ऐसी भी थी जिनके देह प्राकृत थे कुछ के देह तो सिद्ध थे कुछ के देह अभी उसमें प्राकृतता थी ऐसे जो गोपियां हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई और उन्होंने कृष्ण को भ्रम करके जाना नहीं कृष्ण को जाना है उन्होंने अपना जाड़ तो कृष्णम विधु परम कांतम न तो ब्रह्मतया कृष्ण को भी अपना कांत समझती हैं कृष्ण को अपना जाड़ समझती है उत्पत्ति समझती हैं ब्रह्म करके मानती नहीं है ब्रह्म करके मानती तो माना जा सकता है कि उनका उद्धार हो गया परंतु तो वे तो कृष्ण को अपना केवल प्यारा मानती हैं प्रेमी मानती हैं फिर उनका उद्धार कैसे हो गया श्री शुभदेव जी ने उत्तर दिया कि भाई एक बात समझ लो वस्तु शक्ति भी कोई चीज है और वस्त्र शक्ति का तात्पर्य है जैसे औषधि के गुरु को कोई समझ करके औषधि ले और कोई बिना जाने भी अमृत पी ले या जहर खा ले खा ले जहर तो क्या ज्यादा असर नहीं करेगा क्या वस्तु शक्ति तो अपना असर करेगी ऐसे ही यदि किसी ने अनजाने में अमृत पी लिया है तब भी वो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव करेगी ही इसलिए इन गोपियों ने भले कृष्ण को अपना यार माना हो भले कृष्ण को जाड़ भाव से ये चाह रही हो और कृष्ण को अपना प्रिय मान रही है ब्रह्म नहीं मान रही है पर कृष्ण है तो ब्रह्म ही ना ब्रह्म है तो अग्नि को जैसे कोई जान बूझ करके छूए या अन्याने में छुए अग्नि तो जलाएगी इसी प्रकार श्री कृष्ण ब्रह्म ही है ब्रह्म की आराधना की जाएगी तो ब्रह्म की आराधना करने पर संसार की निवृत्ति हो ही जाएगी इसलिए इन गोपियों का जो साधन संधाती अवतार काल में जिनको अभी पूरी सिद्धि नहीं हुई फिर भी कृष्ण के रूप का दर्शन करके जो आकर्षित हो गई और जिनको जिनकी सहायता योग माया जी नहीं कर रही हैं जो नृत्य सिद्धा गोपी है या जिनकी साधना परिपक्व हो गई है ऐसी गोपियों की सहायता तो योग माया ने कर दी और पति पुत्र भाई बंधु इनके रोकने पर भी योग माया की सहायता के कारण ये पति बंधु इन सबों को धक्का देकर के कृष्ण के पास में चली गई परंतु जो अभी अवतार काल में सामान्य स्त्रियां थी परंतु कृष्ण ने उनको भी मोहित कर लिया था ऐसी जो गोपी थी उनका भी उद्धार हो गया क्योंकि उन्होंने ब्रह्म की ही आराधना की थी चाहे वे उसको अपना जार मान रही हैं जार पति मान रही हैं, परंतु फिर भी उनके उनका कल्याण हो गया तेरी बात का समाधान हो गया है ना परीक्षित बोले हाँ मारा हो गया शुभदेव जी ने डाक दिया बोलते कथा के बीच में ऐसे टोका टाकी करेगा तो काम नहीं चलेगा इस रासलीला के तत्व को ये जानना है तो ये तर्क की बुद्धि इसको पीछे रख और श्री गुरुदेव ने जो तुझे स्वरूप दिया है उस तो स्वरूप बुद्धि को आगे रख तेरा अपना स्वरूप क्या है कि तू किशोरी जी की दासी है राधारानी की दासी है इस मंजरी भाव को आगे रख यदि तर्क की दृष्टि और कहीं कृष्ण लीला में तर्क के आधार पर हर जगह पर ढूंढता रहा तो तुझे लीला का आनंद खास नहीं आएगा धूल नहीं आएगा बस इसी तर्क में लगा रहेगा और हमको भी भटकाता रहेगा हम भी लीला में डूब करके कृष्ण लीला का गायन नहीं कर सकेंगे केवल तर्क की दृष्टि से कहां ये शंका करेगा कहां समाधान करेगा इसमें हम भी उलझे रहेंगे और तू भी उलझा रहेगा कृष्ण लीला का स्वाद नहीं आएगा रास लीला का स्वाद लेना है तो ये तर्क की जो दृष्टि है दर्शन और युक्तियों की दृष्टि इसको हटा दे और अपने आप को मैं किशोरी जी की दासी हूं मैं भी श्री ललता जी के विशाखा जी के श्री रंगदेवी जी के श्री प्रिया जी की जितनी भी सखी हैं उनके यूथ के भीतर एक छोटी सी दासी हूं इस भाव को धारण करके लीला सुनेगा तब तो आनंद की प्राप्ति होगी नहीं तो तर्क तर्क में उलझते रहना तू भी उलझेगा किसी दूसरे को भी उसका आस्वादन नहीं लेने देगा तो समाधि की स्थिति नहीं लगेगी केवल वितर्क की स्थिति में ही तू उलझा रहेगा इसे कथा जब सुने जिस समय सेवा करने के लिए बैठे उस समय अपने स्वरूप में अवस्थित हो करके ही लीला का श्रवण करें तो सुखदेव जी ने परीक्षित को डांट दिया कि न चाहिए विस्मय कर रहा ठीक है एक बार विस्मय कर दिया मैंने जवाब दे दिया दार्शनिक दृष्टि से जवाब दे दिया कि श्री भगवान का किसी भी तरह से प्रीति की जाए वस्तु तो शक्ति प्रभाव डालेगी इसलिए नित्य सिद्धा गोपियों की बात छोड़ दे जो साधन करके भी सिद्ध हो गई हैं उन गोपियों की बात भी छोड़ दे जो साधन करके सिद्ध हुई हैं परंतु तो कहीं उनमें कोई तशाए रह गए हैं कुछ कमी रह गई है ऐसी गोपियों की बात भी छोड़ दे कुछ देर के लिए मान ले कि अवतार काल में जो सामान्य प्राकृत गोपी हैं उनकी बात को ही यदि ग्रहण कर बिल्कुल सामान्य जन जिन्होंने कोई भजन नहीं किया है ऐसे सामान्य गोपी गण भी हैं बेबी यदि कृष्ण से कहीं प्रीति करे क्योंकि कृष्ण का रूप तो ऐसा ही है कि सबको आकर्षित करेगा तो जो प्राकृत गोपी है उनको भी आकर्षित करेगा परंतु तो शक्ति के प्रभाव से उनके भी संसार की निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि श्री कृष्ण प्रकट ब्रह्म हैं जबकि जगत में पतिपुत्र ये प्रकट ब्रह्म नहीं हैं ये कहीं परिच्छ ब्रह्म है ढके हुए ब्रह्म है कोई ये कहे भाई ब्रह्म तो सब जगह है तो हम अपने बाल बच्चों से पत्नी से पति से प्रेम कर रहे हैं तो ब्रह्म से ही तो प्रेम कर रहे हैं ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं तो ये भी तो ब्रह्म से प्रेम करना हो गया बोझना क्योंकि वो जो पति है संसार का जो पति है वो संसार का पति कहीं आवृत ब्रह्म है अनावृत ब्रह्म नहीं है परंतु श्री कृष्ण ब्रह्म है। तो कृष्ण को यदि पति मानकर के भी प्रीति की जाएगी तब भी उनका उस जीव का कल्याण हो जाएगा परंतु तो कहीं पुराकृत हरचाम के पति को ही ब्रह्म मान करके प्रीति की जाएगी तो वो हरचाम का जो पति है उसकी माया में उसके उपाधि में मायिक की उपाधि है उसमें चित्र लग जाएगा और माया में जहां चित्र लगा वहीं वहात हो जाएगा माया घेर लेगी इसलिए वो जो संसार का पति है व्यवहार का पति वह व्यवहार का पति केवल परिच्छ ब्रह्म है मुख्य ब्रह्म नहीं है ढका हुआ ब्रह्म है इसे ढके हुए ब्रह्म होने के कारण उसमें जो प्रीति है कहीं ब्रह्म से जलासा भी चित्र हटा और उसकी उपाधि उसके शरीर उपाधि के ऊपर कहीं चित्र लग गया तो फिर नरक की प्राप्ति हो जाएगी या बंधन की प्राप्ति हो जाएगी जबकि श्री कृष्ण का देव और कृष्ण ये दो अलग अलग वस्तु है ही नहीं कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है इसलिए भले कोई बैर समझ करके भी प्रीति समझ करके भी किसी भी तरह से देश काम क्रोध किसी भी तरह से कृष्ण से प्रीति करे ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म है कृष्ण का शरीर भी ब्रह्म है ऐसी स्थिति में उसका संसार बंधन दूर हो जाएगा तो इसका मूल कारण ये हुआ कि जगत जो है वहां परिच्छन ब्रह्म होकर के विराजमान है जबकि श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्म होकर के विराजमान साक्षात ब्रह्म में प्रीति करने से जीव का कल्याण हो जाता है और आवृत में प्रीति करने पर आवरण में जराशा भी चित्त जाएगा तो बंधन की प्राप्ति हो जाएगी और फिर से कर्म बंधन में जीव को फंसना पड़ेगा इसलिए यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सभी ब्रह्म है तो अपने बाल बच्चे स्त्री पत्नी उनसे जो प्रीति की जा रही है वो भी तो ब्रह्म से प्रीति की जा रही है गलत क्योंकि कृष्ण के साथ में प्रीति करने पर कृष्ण कुछ्ण कृष्ण का शरीर अलग अलग वस्तु नहीं है परंतु यहां पति का देह वो बना हुआ है तोड़ से पति के भीतर जो अंतरात्मा विराजमान है वह ब्रह्मकांश है परंतु तो अंतरात्मा से हटकर के शरीर में प्रीति कर रहे हैं हम तो, तो बंधन की प्राप्ति होगी होगी फिर मरोगे ही मरोगे इसलिए न चेव विस्मय कार्य है ठाकुर को प्राकृत के साथ में अप्राकृत को मिलाओ मत भवता भगवती अजय भगवान अजन्मा है उनके साथ में ऐसा मत करो योगेश्वरेश्वरी कृष्ण श्री कृष्ण को तो योगेश्वरों के भी अधिश्वर होकर के विराजमान हैं इसलिए का आराधन करने पर एतन या संसार बंधन मुक्त हो जाता है श्री तो बड़े बड़े योगेश्वर जो हैं, श्री शिवजी जैसे उनके भी ईश्वर होकर के विराजमान हैं। योगेश्वर माने शिव उनके भी ईश्वर माने साक्षात नारायण होकर के और नारायण के भी अंशी अवतारी होकर के विराजमान है अतः उनका शरीर विशुद्ध सत्वात्मक है वे स्वयं विशुद्ध सत्वात्मक हैं उन विशुद्ध सत्य से चाहे जान करके भी प्रीति की जाए अनजाने में भी प्रीति की जाए जैसे रूई के ढेर में बालक अनजाने में कोई अनजान बालक व्यासलाई घिस दे तो रू अग्नि यह नहीं कहेगी कि इसने अने में किया है अग्नि उसको जलाएगी रूई को जला देगी इसी प्रकार कृष्ण के साथ में कोई लौकिक भाव से भी प्रीति करे तब भी उसका कल्याण हो जाएगा लौकिक है लौकिक प्रीति से ही प्रीति कर रहा है तब भी उसका कल्याण हो ही जाएगा में भी यही कहा अयम ये भगवान दुष्ट की संस्कृत से देशानुबंधे नाप्यखिल स्वरादे दुर्लभम फलम किमु, किमुत सम्यक भक्ति मता कि ये भगवान जो कृष्ण हैं, वे उनका यदि कोई नाम संकीर्तन करे स्मरण करे द्वेष इत्यादि के द्वारा भी यदि श्री कृष्ण के साथ में कोई संबंध रखे तो उसे वो फल प्राप्त हो जाता है जो सुरसुरादि दुर्लभम फलम सुर असुर इत्यादि को भी दुर्लभ है ऐसे फलकोशी कृष्ण प्रदान कर देते हैं कोई कृष्ण का दर्शन करे कीर्तन करे स्मृत स्मरण करे दृष्टा कीर्तस्मृत और द्वेष के द्वारा भी उनका दर्शन करे द्वेशानुबंधे न द्वेश के द्वारा भी करे तब भी उसका कल्याण हो जाता है कि मुतः सम्यक भक्ति मतां जो भक्ति से युक्त होकर के भगवान का आराधन करेंगे उनका तो कहना ही क्या श्री हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कितने पे कौरी अवतार हे महाप्रभु इसी प्रकार आपने नवद्वीप में अवतार धारण किया है ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं उनका आप विस्तार करना चाहते हो इसलिए जगत का कल्याण करने के लिए आपने पृथ्वी पर अवतार धारण किया और नाम का प्रचार किया भगवान गौरहरि के अवतार के तीन प्रयोजन बताए गए सामान्य जो प्रयोजन है वो नाम का उद्धार नाम का प्रचार करना और उसके द्वारा जितने भी महाप्रभु के संपर्क में आएंगे नाम के संपर्क में आएंगे उन सभी जीवों का कल्याण करना यह हुआ सामान्य प्रयोजन मुख्य प्रयोजन है जीवों को राग मार्ग में राधा भक्ति को प्रदान करना यह मुख्य प्रयोजन और अंतरंग प्रयोजन है श्री राधिका की प्रेम महिमा को जानना कृष्ण के सौंदर्य को जानना और श्री राधिका का सुख कैसा है इसको जानना यह तीन वस्तुएं श्रीमन महाप्रभु के अवतार के अंतरंग प्रयोजन होकर के दिराज तो यहां पर श्री हरिदास ठाकुर अभी सामान्य प्रयोजन की बात कर रहे हैं कि आपके अवतार का सामान्य प्रयोजन जीव मात्र का उद्धार करना है और वो नाम के द्वारा केवल मनुष्यों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षी वे भी जन्म हैं उनका ही नहीं बल्कि जो सावर वृक्ष हैं उनका भी उद्धार करना ये आपके अवतार का सामान्य प्रयोजन है ये कहे चैतन्य महिमा मोर गोचर है से जानो मोर तो को मोरपन तो निश्चय अब यदि कोई ये कहे कि नहीं चैतन्य की महिमा को मैं जानता हूं भैया जो कह रहा है से जानो जो कह रहा है तो भैया जानता होगा हमें उसे भास्काय कर ली परंतु तो, मैं कहूंगा मोर पुण्य निश्चय कि जो कह रहा है वो जरूर जानता होगा ठीक है तो जानता रहे कहता रहे मैंने निश्चय कर लिया है कि आपकी महिमा अनंत है आपकी महिमा का पूरा पूरा कोई वर्णन नहीं कर सकता है तोमार महिमा अनंत अमृत अपार सिंधु आपकी जो महिमा है वो अनंत है अमृत का अपार सिंधु है मेरी मनवाणी के द्वारा वह गोचर नहीं है उसके एक बिंदु को भी प्राप्त करना मेरे लिए गोचर नहीं है ब्रह्मा जी की उस पंक्ति का युख्य अनुवाद है कि जानंते व जानंतु किम बहुत प्रभो मनसा बफसा बाचा वैभव तरो गोचर कि जो कहते हैं कि हमने मन से वाणी से और शरीर से आपकी महिमा को जान लिया उसको जो कहते हैं ठीक है उनसे हमें उनका खंडन नहीं करना है जानन तो जानन तो वे जानते हैं तो जानते होंगे परंतु मेरी अपनी बात को पूछो तो मैं ये कहूंगा कि आपकी महिमा मैं गोचेरा है और मेरा ऐसा विचार है गलत नहीं होगा कि आपकी मेहमा आपको भी गोचर नहीं है गोचर रहा न तब गोचर जानंत तो न गोचर है ये जो क्रिया है ये के साथ में भी जुड़ी हुई है और तब के साथ में भी जुड़ी हुई है कि जाननते जानन तु कि बहुत क्या जो कह रहे हैं उनके साथ में हमको बासणी करनी है न बे प्रभु और भाई हो तब गोचर और आपका वैभव ना आपके गोचर है ना मेरे गोचर है माने आप भी अपनी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हो राम भी राम की महिमा का राम नाम की महिमा का गाय वर्णन कर सकने में समर्थ नहीं है तो नव्य गोचरा न तब गोचरा आपकी महिमा किसी के भी गोचर नहीं है श्रीमन प्रभु श्री हरिदास के इन वचन को सुनकर के अंतरे संतोष तारे कैल आलिंगन मन में बड़ा संतोष हो रहा है और मन ही मन में तो श्री हरिदास का आलिंगन कर रहे हैं और बाह्य प्रकाशित ये प्रकाशिते सब कौरल भर्जन और बाहर के प्रकाशन करते अरे दो हमारी इतनी बढ़ाई मत करो ये सब भर्जन मत करो भर्जन मत करो हमारी इतने वर्जन कर रहे हैं बोले हमारी ऐसी बढ़ाई करने की कहा मैं कहा मैं तो सामान्य जीव हूं एक सन्यासी हूं ऐसा कह करके प्रभु अपने स्वरूप को छिपाना चाहते हैं तो बाहर प्रकाशित कर रहे हैं बोले ना ना मेरी ऐसी प्रशंसा मत करो प्रशंसा मत करो कि मेरा मह मै, महिमा अमृत अमृत का समुद्र है और मन वाणी से अगोचर है इतना लंबा चौड़ी चोड़, हमारी प्रशंसा तुम मत करो मत करो भीतर संतोष है ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे अच्छा देते भक्त ठाई लुकाईते नारे हो तो बीती श्री भगवान का एक स्वभाव है कि वे अपने ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं परंतु भक्त ठाई लुकाईते नारे भक्ति के सामने भगवान अपनी महिमा को छिपा सकने में समर्थ नहीं है और वो हरित विदते वह कहीं ना कहीं कही भगवान की महिमा सामने प्रकट हो ही जाती है जैसे श्री यमनाचार्य जी ने कहा उल्लंघित उल्लंघंघित त्रिविध सीम सहाय संभान तव प्रदृमस्वभालम अनन्य भावा बुले हे भगविध सीमम आप देश काल और परिणाम इन तीनों की सीमा को उल्लंघित कर लेते हैं त्रिविध सीमा देश की सीमा हो सकती है काल की सीमा हो सकती है और परिमाण की सीमा हो सकती है परंतु इन तीनों सीमाओं को आपने उल्लंघन कर लिया है सम और अतिशाई आपके बराबर में कोई नहीं है तो आपसे अतिशय माने बढ़कर के कोई हो ही कैसे सकता है तो ना आपके बराबर है ना कोई आपसे अधिक होकर के विराजमान है सम अतिशाई संभावनम आपके बराबर है आपसे बढ़कर के इस संभाव संभावना को भी आप उल्लंघित कर चुके हैं तब परमृढ़ अस्वभाव हे प्रभु आप परम परम पूजनीय होकर के विराजमान है आपकी महिमा व अद्भुत होकर के विराजमान है माया बलिन भवताप लु मानम, आप अपनी योग माया के प्रभाव से अपने स्वरूप को छिपाने का प्रयास करते हैं परंतु पश्चंत के चिन्ह अंशम तो अनन्य भावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनन्य भाव वाले हैं आपके अन्य भक्त हैं और ऐसे अनं भक्त अनिशम निरंतर उस स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं आपके चिन्हय स्वरूप को कोई निरंतर निरंतर पहचान लेते तो आपने त्रिविध सीमा को उल्लंघित कर दिया है उल्लंघित त्रिविध सीमा माने देश काल और परमाणु परमाणु माने आकार इन तीनों की सीमा को आपने पार कर लिया है सम अतिशायी संभावना उल्लंघित आपने समान और आपसे बढ़कर के है जब समान्य नहीं है तो बढ़कर के होगा कहां से इस संभावना को भी आपने पार कर लिया है तब परमृढ़ स्वभाव आपका जो स्वभाव है आपका जो स्वरूप है स्व माने स्वरूप भाव माने होना आपका जो स्वभाव है वो परिवृद माने परम पूजनीय परम आदरणीय आपका यह परिवृढ़ स्वभाव है माने परम पूजनीय आपका स्वभाव है माया बल भवता पे न आप बल के द्वारा अपने स्वरूप को छिपाना चाहते हो परंतु तो माया से छिपाने पर भी केचित तो अन्य भावा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप में अनं भाव रखने वाले हैं वे अनिशम पश्यंती वे दिन रात आपके स्वरूप को पहचान जाते हैं और पहचान करके आपका ही आश्रय करते हैं महाप्रभु ने निज भक्त पाशे ही आया हरिदास गुण कहे शतमुखा श्री महाप्रभु अपने भक्तों के पास में आए और हरदास ठाकुर के गुणों को आप जैसे एक मुख से नहीं सौ मुखों से कह रहे हैं मन खूब खूब हरदास के गुणों की प्रशंसा की है भक्त के गुणों का वर्णन करते समय महाप्रभु के हृदय में अत्यंत तो उल्लास बढ़ रहा है और भक्त श्रेष्ठ श्री हरिदास है इससे ये बात अपने आप सिद्ध हो रही है हरदास के गुण असंख्य और अपार हैं के पा पाए यदि कोई उसके किसी भी दृष्टि से कोई भी यदि हरदास के गुणों का वर्णन करे के माने यदि कोई कौन अंश वर्णे किसी एक अंश में भी हर दास के गुणों का वर्णन करे तब भी उसका पाप नहीं पा सकता है श्री चैतन्य मंगल है, श्री वृंदावन दास चैतन्य मंगल तथ्यता चैतन्य भागवत तो चैतन्य मंगल नाम करके एक अलग ग्रंथ भी था लोचन दास जी का और श्री वृंदावन दास जी ने जो चैतन्य भागवत लिखी उसका नाम भी चैतन्य मंगल ही है मूलता परंतु दोनों में कहीं भ्रम नहीं हो जाए इसलिए इस वृंदावन जी का जो ग्रंथ है उसका नाम चैतन्य भागवत करके ज्यादा प्रसिद्ध हुआ उसे अलग करने के लिए तो यहां कह रहे श्री चैतन्य मंगल में श्री वृंदावन दास जी ने हरिदास गुण किचु कर प्रकाश श्री हरदास ठाकुर के कुछ गुणों का प्रकाशन किया है सब कहा न जाए हरिदास अनंत चरित्र श्री हरदास के अनंत चरित्र हैं और सारे चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता है हरदास के कुछ चरित्रों का हम वर्णन कर रहे हैं और उनसे अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं वृंदावन दास यहां ना करें वर्णन श्री हरदास के उन चरित्रों का जिनका वृंदावन दास जी ने वर्णन नहीं किया उन हरिदास के कुछ चरित्रों का हम तुम्हारे सामने गायन कर रहे हैं श्री हरदास जब आपने गांव का त्याग करके आए ये यशोहाद जिले में बूढ़न नाम करके गांव है वहां के रहने वाले थे तो हरदास जब एकदम युवा अवस्था में ही का त्याग करके आए वहां पर वन मध्य कथो दिन रहे बेणा गांव के निकट में गांव के बाहर जो जंगल था उसमें बहुत दिन तक ये रहे और रह करके रात्रि दिन तीन लाख नाम संकीर्तन करे ब्राह्मण के घर पर जाकर के कोई ब्राह्मण इनको भिक्षा दे दे उससे अपने जीवन की यात्रा चलाएं इनके प्रभाव को देख करके इनके भजन को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं और इनका पूजन करने लगे सब लोग भक्ति जहां होगी वहां पर आदर तो मिल ही जाता है कोई आश्चर्य की बात नहीं है भक्ति के आवास मात्र से ही वेश मात्र से ही आदर मिल जाता है तो हरिदास का तो कहना ही क्या इनके प्रभाव को देख करके सब इनका पूजन करने लगे अब उस देश के अध्यक्ष का नाम वो जो गांव था उन गांव के जो जमींदार था गांव का जो मुख्य था वो मुखिया उसका नाम रामचंद्र खान था परंतु ये वैष्णवों का द्वेषी था और पाखंडी बड़ा भारी पाखंडी था सब लोग हरदास की पूजा कर रहे हैं ये ये इसको पची नहीं और हरदास की पूजा सहन नहीं कर पाया है और हरदास का हरदास ठाकुर का अपमान करने के लिए इसने अनेक अनेक उपाय किए पंथ किसी भी तरह से हरदास में कोई दोष नहीं दिख रहा है ठाकुर का पूरा जीवन बिल्कुल निर्मल अत्यंत कोई दोष दिखे नहीं तब तो इसने हरदास को बदनाम करने के लिए एक उपाय सोचा और वेश्यागण आमिक और छिद्रेय उपाय वेश्यागणों को लाकर के इन्होंने हरदास को बदनाम करने का प्रयास किया उनको लगाया कि तुम इनको आकर्षित करो हरदास ठाकुर को आकर्षित कर लो बेश कहे बैराग्य हरदास तुम ही सब करो ये हर वैराग्य धर्म नाश बोल के अरे क्या महाराज क्यों हमको है? इस कार्य में आप लगा रहे हैं ये परम बैराग्य हैं हरदास हैं है, हम इनके चरित्र को जानते हैं और तुम इनके बैराग्य का नाश करके धर्म का बयाकि धर्म का नाश कराना चाहते हो काय को करते हो ये एक वश में नहीं आएंगे परंतु तो वहां पर उन वेश में एक बेशा बड़ी जिद्दी थी तो वेशागण मध्य एक सुंदरी युवती एक परम सुंदरी थी युवती थी सही ही कहे तीन दिवसे हरे तार माती बोले, अरे क्या बात करती हो बहन मैं प्रतिज्ञा करती हूं तीन दिन मुझे दे दो हरदास को मैं अपना सेवक बना लूंगी हरदास की बुद्धि को मैं हरण कर लूंगी मुझ में वो गुण विद्यमान है तुम लोग पहले से ही हार गई परंतु मैं हारने वाली नहीं हूं खान कहे मोई पाये जाओ तोमार सोने खान ने कहा ठीक है मेरा एक सेवक ये देखने के लिए कि तुमने हरदास को बशीभूत किया है कि नहीं तुम्हारे साथ में रहेगा मतलब छुप करके रहेगा तुम अकेले जाओगे हरदास के पास में और ये छुप करके देखता रहेगा तोमार सहित एकत्र तारे धौरी आने ये ना आने जिसे जब तुम हरदास के साथ में एकांत क्षण में विद्यमान हो उस समय या तुमको पकड़ करके ले आए हरदास को पकड़ ले आए तो रंगे हाथ हरदास को पकड़ने के लिए मेरा एक पाइक माने मेरा एक जो सेवक है वो तुम्हारे साथ में जाएगा बेशक है मोरस एक बार द्वितीय धरते पाइक लाइफ लाइव अभी नहीं शुरू से यदि रहेगा तब तो हरदास सचेष्ट हो जाएंगे इसके साथ में कोई आता जाता है इसलिए मोर संग एक बार एक बार मेरा संग हो जाने दो हरदास ठाकुर से द्वितीय बार जब मैं उनसे मिलने जाऊंगी उससे मैं तुम्हारे सेवक को अपने साथ में ले जाऊंगी और वो भले पकड़ ले एक बात पहले मुझे हरदास को बशीभूत कर तो लेने ले दो रात्रि काले से ही बेशा सुबेश काल में उस बेशा ने सुंदर बेश धारण किया और हरदास के निवास स्थान पर बासा पर उल्लसित होकर के ये गई तुलसी नमस्कार हरिदास द्वारे आइया गोसाई नमस्कार श्री हरिदास के दरवाजे के आगे तुलसी जी का थम्भा है तो तुलसी थामा तुलसी जी का जो वृक्ष है उसको उस वृक्षा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके फिर हरिदास जी उन गोसाई नमस्कार नमस्कार हरिदास ठाकुर को भी प्रणाम किया दंडवत कर रही है उनको प्रणाम कर रही है और रहीला दंडाइला और वहां पर दंडवत करके हट हट नहीं रही है बल्कि वहां पर ही खड़ी रही अंग उड़िया देखाई बसिला द्वारे ये बेशिया बार बार अपने अंगों की शोभा प्रदर्शन कर रही है और दरवाजे के ऊपर ही ये बैठी रहे मधुर में कुछ बोलना भी चाहे कहने भी लगी लगी कि हे ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम यौवन आ तुम परम सुंदर हो क्या तुम्हारा सुंदर योगवन है तुमको देख करके कौन ऐसी नारी है जो कि तुमसे मिलन प्राप्त करना नहीं चाहेगी कौन आदि मन कौन अपने चित्त को बसीभूत करना चाहेगी संगम मन मैं तुमसे मिलन प्राप्त करना चाहती हूं तुम आना पहले प्राण न्याय धारण तुमको प्राप्त नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को भी धारण नहीं कर सकूंगी हरिदास कह रहे हैं तुमर को रिप अंगीकार ठीक है मैं तुमको अंगीकार करूंगा परंतु संख्या नाम समाप्ति आवत ना हो अमार मैंने एक नियम ले रखा है कि संख्या करनी है तीन लाख वो मेरी संख्या पूरी हो जाए तब मैं तुमसे मिलूंगा संख्या नाम की समाप्ति हो जाए तब मैं मिलूंगा अभी तुमसे मिलता हूं ऐसा कहकर के जब संख्या पूरी कर लू वत तुम्हें बसी शून्य नाम संकीर्तन तब तक, तक तुम यहां तुलसी थामा के पास में बैठ करके मैं नाम संकीर्तन कर रहा हूं नाम संकीर्तन सुनो नाम समाप्ति होकर के फिर मैं तुम्हारे साथ में बातचीत करूंगा यही शून्य बेश्या ही बेशिया बसीला रहे ला। ये सुन करके वो बेश्या वहां बैठी रही श्री हरदास कीर्तन किए जा रहे हैं और कीर्तन करने में ऐसे प्रेम में डूब रहे हैं कि प्रात, ला ला। प्रात काल हो गया प्रातः काल देख करके बेशा उठ करके चलने लगी सब समाचार या खाने कहिला और सारे समाचार उस समय इन्होंने उस खान से कह दिए सब जाकर के वहां पर रामचंद्र खान जो हैं उनसे सारे समाचार कह दिए कि भाई आज गई आज तो मैं सफल नहीं हो पाई फिर एक प्रयास और करूंगी आज आमा अंगीकार करिए अच्छे वचन हरदास ने मुझे आज स्वीकार करने का वचन भी दिया है कल अवश्य मेरा हरदास के साथ में संगम हो जाएगा आठ दिन रात्र बेशा आइल जब कहीं हलचल समाप्त हो गई एकांत हो गया उस समय रात्रि होने पर वो बेशा रात को फिर आई हरिदास तारे बहु आश्वास करे श्री हरदास ठाकुर ने उसको आश्वासन दिया और कहा कि बैठो बैठो मुझे बड़ा दुख है कि काल दुख पाई काल तुमको बड़ा दुख मिला अपराध न लेवे मोर मेरे अपराध को अपने हृदय में धारण मत करना कल तुमको बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी अवश्य करी करे वो तुम्हारे अंगीकार मैं तुमको अवश्य ही अंगीकार करूंगा तब तक, तक तुम यहां बस रहो नाम संकीर्तन सुनो नाम पूर्ण होते ही मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा तुलसी के किनारे से तुलसी के ताके बेशक नमस्कार उस समय तुलसी जी उनके थंबा के पास में थामा के पास में वो बेशक प्रणाम करके द्वार बसे नाम सुने बोले हरि हरि द्वार के किनारे बैठ गई और संग के संग में जो हरदास कीर्तन कर रहे हैं उनके संग में हरि हरि भी कर रही है नाम कीर्तन भी कर रही है शेष रात्र हेला बेशा उसी मिशी कौरे रात्रि बीतने पे आ गई पूरी रात्रि बीत गई अब वो बेशिया संतोष नहीं कर सक रख सके अब वो कुसमुस आ रही है कभी ये कर आ, आसन बदले कभी वो आसन बस्तु बदले बार बार उसी विशी करे बार बार कसम साती हुई वो विराजमान हो रही है देखे हरदास कहे पारे उसके उस स्वरूप का दर्शन करके हरदास कह रहे हैं कि कोट नाम यज्ञ ग्रहण करी एक मास मैंने एक नियम लिया हुआ है कि एक महीने के भीतर एक करोड़ नाम ग्रहण करूंगा यह दीक्षा ली हुई है, है वो आज समाप्त तो होने वाली ही है तो आज समाप्त ज्ञान होद मुझे तो मेरा अंदाज तो यह था कि आज मेरी वो नियम आज पूरा हो जाएगा और एक करोड़ जो मंत्र ग्रहण करने का मैंने संकल्प लिया था वो मेरा संकल्प आज पूरा हो जाएगा परंतु तो समस्त रात्र नील नाम समाप्त करीते नारी पूरी मैंने रात्रि भर इसीलिए लक करके जल्दी से आज पूरा हो जाए इसलिए नाम लेना लिया परंतु तो फिर भी अभी मेरी एक करोड़ की संख्या पूरी नहीं हुई है आज संख्या पूरी नहीं कर पाया कोई बात नहीं कल तो जरूर मेरी ये संख्या मेरा यह नियम पूरा हो जाएगा आज एक दिन के लिए मुझे और क्षमा कर दो कल मेरा यह नियम पूरा हो जाएगा काल समाप्त हवे तबे हवे व्रत भंग। कल समाप्ति होगा तब में मेरा व्रत पूरा हो जाएगा इसका उत्त्यापन उत्त माने व्रत के नियमों से ऊपर उठ करके यापन माने अपने जीवन का यात्रा को व्यतीत करना यापन माने जीवन चलाना व्रत के जो नियम है उनसे ऊपर उठ के फिर मैं अपने जीवन को चलाऊंगी मैंने उद्यापन कर लू कर लूंगा तो कल मेरा तब हमें तो काल समाप्त हमे काल समाप्त हो जाएगा तब मेरा व्रत भी पूरा हो जाएगा फिर स्वच्छल रूप में तुम्हारे साथ में मैं संगम करूंगी बेशा या समाचार खेर कौ ला हरदास के वचन को सुन कर के रामचंद्र खान के पास में गई और उसने सारे समाचार कह दिए कि आज भी मैं सफल नहीं हो पाई आज दिन संध्या ही तो ठाकुर थाई आई ना दूसरे दिन संध्या होते ही ये हरदास ठाकुर के कुटिया पर आ गई में उनकी कुटिया पर आ गई और तुलसी के ठाकुर के दंडवत करी तुलसी जी को प्रणाम किया और हरदास ठाकुर को भी दंडवत किया और द्वार के किनारे बैठकर के नाम सुन रही है और हरे हरे उच्चारण कर रही है नाम का कीर्तन भी कर रही है हरदास कह रहे हैं नाम पूर्ण हमें आज आज जरूर मेरा नाम की संख्या पूरी हो जाएगी घबराओ मत आज मेरे नाम की संख्या पूरी हो जाएगी तबे पूर्ण करे आज तुम अभिलाषा तब मैं तुम्हारी जितनी भी अभिलाषा है उनको पूर्ण कर दूंगा पर कीर्तन करी तबे रात्रि शेष हो तीसरी रात्रि भी कीर्तन करते करते ही पूरी हो गई ठाकुर के सत्संग का यह प्रभाव उनके श्रवण का यह प्रभाव कि मन फिर बेशार का मन फिर गया और चरणों में पकड़ पड़ करके ठाकुर के चरण जो है उनमें उनको पकड़ करके वो वेश कह रही है कि रामचंद्र खान कथा कैल निवेदा कि मुझे तुमको बदनाम करने के लिए और रंगे हाथ पर पकड़ने के लिए रामचंद्र खान ने मुझे तुम्हारे पास में भेजा था बेशा होया पाप करू अच्छे अपाप हा मैं तो बेशया हूं मैंने न जाने कितने पाप किए हैं मेरे पास सर के ऊपर पाप की महागठबी है कृपा कहे कर मो अधा आपकी शरण हूं कृपा करके इस पापिन का आप उद्धार करो उद्धार करो ठाकुर कहे खान कथा सब अभी जाते श्री हरदास ठाकुर हंसते हुए बोले भाई मुझे सब पहले ही पता अंदाज हो गया था कि ये रामचंद्र खान का ही सारा जाल है उसके जाल को मैं पहले ही जानता था अज्ञमूल से तारे दुख नहीं माने वो मूर्ख है है, उसने ये जो कार्य किया इसका मैं बुरा नहीं मान रहा हूं इसका मन में कोई दुख नहीं है कि वो मेरे साथ में क्यों रखता है दुष्टों का ऐसा ही स्वभाव होता है वो अज्ञ मूल है से दिन आमी में स्थान लिया, मैं तो उसी दिन जिस दिन उसके हृदय में विचार आया था उसी दिन इस स्थान को छोड़कर के जाने वाला था यही उसी दिन में जाने वाला था परंतु तीन रात्रि में जान बुझ करके यहां लगा रहा जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए शहरदास ठाकुर की जय मैं तीन दिन में इसलिए रुका हूं मैं तो पहले दिन ही जाने वाला था परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए में तीन दिन यहां रोका बेशक कौरी कहे कृपा करी करो उपदेश की मोर कर्तव्य या ते भव क्लेश बेश रही है कि मुझे उपदेश करो मुझे क्या करना चाहिए जिससे संसार के क्लेश ये दूर हो जाए संसार बंधन मेरा दूर हो जाए ठाकुर ने कहा घरे द्रव्य ब्राह्मणे कर दान तुम्हारे पास में बहुत पैसा है परंतु तो अपने घर का जितना भी द्रव्य है वो ब्राह्मणों को दान कर दे और यही घरे आशित तुम्हें करो विश्राम मैं इस घर को छोड़ रहा हूं और इस कुटिया में आकर के मेरे बाद में तुम यहां विश्राम मैं तो चला जाऊंगा तो कुटिया खाली हो जाएगी यहां आकर के तुम विश्राम करना निरंतर नाम लेना और श्री तुलसी जी की सेवा करना अच्छा पावे तवे कृष्ण चरण तुम जल्दी से कृष्ण चरणों को प्राप्त करेंगे नाम का आश्रय तुलसी जी का सेवन ये करोगे वो तो स्थान तो वैसे ही दिव्य है हरिदास ठाकुर का इतना भजन किया है तो उस स्थान का कहना ही क्या वो श्री ही श्री कृष्ण के चरण को प्राप्त करोगे ऐसा कहकर के श्री हरदास ठाकुर ने उस वेश को नाम श्रवण कराया नाम का उपदेश किया और नाम का उपदेश करके उठिया चलने ला ठाकुर बोले हरे हर हरे हरी कहते हुए श्री ठाकुर उठे हरदास ठाकुर और उठ करके चल दिए कहीं दूसरी जगह चले गए तभी सही बेह गुरु आज्ञा लो उस समय उस बेदशाह ने श्री गुरुदेव की हरिदास ठाकुर की आज्ञा को ग्रहण किया और जीवा ग्रह ब्राह्मण दे जितना भी घर में द्रव्य था वो सब ब्राह्मणों को प्रदान कर दिया माथा बोला लिया एक वस्त्र तो रहिला से ही घरे और केवल एक वस्त्र तो धारण करके उस घर में वो रहे सिर बोला करके रात्रि दिने तीन लक्ष्य नाम ग्रहण करे और दिन तीन लाख नाम ग्रहण करती हुई वो विराजमान हो तुलसी जी की सेवा करे श्री तुलसी दल उनका ही चरवण करे तुलसी सेवन करे चरवण उपवास और कभी उपवास करे इंद्रिय दमन हिल प्रेम प्रकाश उसकी जितनी भी इंद्रियां हैं उनका नाम के प्रभाव से अपने आप प्रकाश हो गया इंद्रियों का दमन उसे सहज में ही प्राप्त हो गया और वो प्रसिद्ध वैष्णवी महान्त होकर के विराजमान हुई बड़े बड़े वैष्णव भी इन महांत का दर्शन करने के लिए महांत का मतलब है महान है अंतमा ने जिनका हृदय ऐसे जो महांत हैं महांत ऐसी महांत उनका दर्शन करने के लिए बड़े बड़े भक्तगण आते हैं वेश चरित्र को देख करके सबको आश्चर्य हो रहा है हरदास की मेहमा कौन वर्णन करे हरदास के श्री चरणारुद्ध में परम परम प्रलाम है बोल तो हरदास ठाकुर की जय इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर इनके चरित्र का निरूपण किया हरिदास के और जो चरित्र हैं उन और चरित्रों का भी आगे बनकर गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय उर हरी गौ श्री राधा गिरिंद बिहारी देव ज्योति जय जय जय श्री राधेश